उसके अचानक से गिरने से वहां पर कांच की कुछ शीशिया जमीन पर टूटकर बिखर पड़ी जिससे वहां अचानक से काफी शोर मच गया और आसपास के सभी पेशेंट उस तरफ देखने लग गए वहां मौजूदी और उसे सहारा देकर उठाना शुरू कर दिया ये क्या बदतमीजी है क्यों मारा अपने एक नर्स ने वहां उस शराबी की तरफ देखते हुए कहा दरअसल उसी ने ही लाद से मार इस नर्स को जमीन पर गिराया था खुद से पूछो साली को एक इंजेक्शन लगाना तो आता नहीं और पता नहीं किसने इसे नर्स बना दिया अब जाकर उस लेडीज पेशेंट के साथ आए हुए इस आदमी की आवाज सुनाई तरेरते हुए कहा इसका क्या मतलब ये पूछ रही हो तुम इस साली को इंजेक्शन लगाना आता नहीं और फिर भी बार बार मेरी गर्लफ्रेंड को तकलीफ दे रही थी मैं इसका इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आया हूँ समझी उसे बेवजह की तकलीफ देने के लिए नहीं ओ, तो इसका मतलब तुम किसी को भी मारोगे मुझसे बात करना नहीं आता क्या वो वो प्रेग्नेंट है और अगर तुम्हारे मारने की वजह से उसके बच्चे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही रहोगे समझे जिया ने उस आदमी को डपटते हुए कहा और हाँ ये मामला मैं ऐसे ही नहीं खत्म होने दूंगी जिया ने फिर वहां पर खड़ी एक दूसरी नर्स की तरफ देखते हुए कहा पुलिस को कॉल करो बुलाओ पुलिस को और इस आदमी को जेल में डालो ये हॉस्पिटल है कोई इसका चौराहा नहीं है जो मन में आए वो करके निकल लो क्या? क्या कहा पुलिस को बुलाएगी ए, बुला जल्दी बुला उस आदमी ने बिल्कुल बेफिक्र होते हुए कहा पुलिस क्या मैं तो कह रहा हूँ आर्मी को भी बुला लो <laughs> देखता हूँ पुलिस और आर्मी आकर क्या करती है उस आदमी ने बिल्कुल बेखौफ होकर हंसते हुए कहा बुलाओ जल्दी पुलिस को जल्दी कर बुला अब मैं भी वेट कर रहा हूँ बिल्कुल बुलाएंगे तुम्हारी धमकीयों से डरते थोड़ी ना हम जीना जवाब दिया चलो मैंने जान लिया कि नर्स से गलती हुई और उसके लिए पूरा हॉस्पिटल माफी मांगने को तैयार है आपको असुविधा हुई लेकिन इस तरह से आप किसी नर्स की ओर हमला कैसे कर सकते हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई आपने एक लेडीज नर्स को मारा इतनी हिम्मत अब मैं बिना इसकी सजा दिलवाए चुप नहीं रह सकती अब तक यहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी थी यहाँ पर काफी सारी नर्सेज वार्ड बॉय समेत काफी सारे पेशेंट भी भीड़ लगाकर खड़े हो चुके थे जिया और उस आदमी के बीच बात बढ़ती ही जा रही थी तभी पर एक मोटा सा आदमी भागता हुआ पहुंचा उसने जिया की तरफ देखते क्या हुए क्या तो पूरी बात सुनी और फिर जिया की तरफ देखते हुए कहा हाँ तो इसमें गलत क्या किया इन्होंने आपको हॉस्पिटल में अच्छी नर्स रखनी चाहिए जिसको सब कुछ आता हो ये पुलिस वुलिस का चक्कर छोड़िए वरना फालतू में परेशान हो जाएंगे आप मतलब परेशान हो जाएंगे मतलब आप धमका रहे हैं मुझे जिया ने उस मोटे आदमी को घूरते हुए पूछा तू जानती भी है कि तू किससे बात कर रही है पता भी है कि तू किसे पुलिस की धमकी दे रही है हाँ। अभी तुझे भी नहीं है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है उस आदमी ने अपने शर्ट की बाहें मोड़ते हुए कहा मानो अब वो जिया से ही फाइट करने को तैयार हो रहा था देखो तुम कोई भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और मैं तुम्हे इस गलती की सजा दिलवाके रहूंगी जिया उसकी कोरी धमकियों से डरने वाली नहीं थी एक काम कर तू बुला जल्दी बुला पुलिस को बहुत हो गया तेरा चल अब देखता हूँ तो क्या क्या कर सकती है अब उस शराबी ने नशे की हालत में ही लड़खड़ाती लड़खड़ातीबान में कहा देखो तुम लोगो को अभी मालूम नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो ये अगर तुम्हारे हॉस्पिटल के मालिक को भी लाद ऐसी मार देना तो फिर उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं की वो इनका कुछ कर ले समझी अभी तो बस नर्स को ही मारा है अब तक एक और आदमी यहाँ पर उस शराबी की तरफ से आकर बोलने लग गया था ये फालतू के बकवास कहीं और जाकर करना मैं तुम जैसे रोड छाप लोगों को अच्छे से जानती हूँ ये धमकियाँ कहीं और जाकर देना समझे जिया ने भी एक गुस्से में दहाड़ते हुए कहा और फिर उसने वहाँ खड़ी एक नर्स की तरफ देखते हुए कहा तुम तुम पुलिस को कॉल करो जल्दी देखती हूँ ये क्या करते हैं विक्रांत इस वक्त जिया के पीछे खड़ा था और वो ये सब पूरा माजरा ध्यान से देख रहा था अब उसे समझ आया कि उसका डुप्लिकेट टास्क इसी घटना से रिलेटेड है उसके साथ अब कुछ खास नहीं होने वाला है साली, तुझे कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी हुई है हा? इतना कहते हुए उस आदमी ने गुस्से में आकर जिया को पीछे धकेल दिया जिया लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगी लेकिन तभी उसके पीछे खड़े विक्रांत ने अचानक से जिया को सहारा देते हुए उसे संभाल लिया इसके साथ ही विक्रांत मनी मन अपने अदृश्य शक्ति से कहने लगा ये क्या लगा रखा यार अभी एक लफंगे से निपट आया हूँ और अब फिर एक भेज दिया क्या चाहते हो भाई अचानक से विक्रांत को ध्यान आया कि उसका आज का डुप्लीकेट टास्क यही है डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए आज उसे इन्हीं लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा लेकिन आज मेरे साथ बार बार ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं क्यों मुझे बार बार किसी न किसी को पीटना पड़ रहा है फिर विक्रांत को समझ आया कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त मैं काफी डिप्रेशन में हूँ और अदृश्य शक्ति मुझे इस तरह के कामों में उलझा मेरा ध्यान भटकाए रखना चाहती है ताकि मैं इस टफ टाइम में थोड़ा अच्छा फील कर सकूँ वो तो फिर मुझे इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहिए रुक जा, उठाकर हवा तो तो में फेंकने में, में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई विक्रांत ने उस आदमी की कलाई पकड़े हुए ही एक हाथ से उसकी गर्दन को दबोच लिया और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछालते हुए उसे जमीन की ओर लाकर पटक दिया धम आह! जोर की आवाज के साथ ही वो आदमी जमीन पर धराशायी होकर दर्द से चीखने लगा इसके बाद वो मोटा आदमी विक्रांत से भिड़ने के लिए आगे आने लगा लेकिन विक्रांत ने उसे ज्यादा मौका न देते हुए जोरदार फ्लिप मारते हुए उसके से किक मार दिया। एक लगते ही वो मोटा भी किसी भारी दीवार की तरह धम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की धार भी निकलनी शुरू हो चुकी थी कभी वहां पर खड़े उस शराबी ने नशे में झूमते हुए विक्रांत से सवाल किया कौन है तू कौन है तू भाई कहाँ से आया मैं मेरा नाम उस्मान सुपारी है और आज मैं यहाँ तुम लोगों का पान लगाने वाला हूँ <laughs> विक्रांत ने मुँह फाड़ हंसते हुए कहा उस्मान सुपारी कौन उस्मान सुपारी विक्रांत ने जानबूझकर अपना नाम गलत बताया था वो जानता था कि अगर उसने यहाँ पर सही सही बता दिया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो फिर ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और फिर ये सब सरेंडर करके बात खत्म कर देंगे लेकिन विक्रांत इस मामले को ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता था कौन उस्मान सुपारी नहीं जानते उस्मान सुपारी कौन है तो आज जान जाओगे और फिर कभी भूलोगे भी नहीं ऐसा है मैं तुम्हें दस मिनट का टाइम दे रहा हूं अपने जितने भी गुर्गे हैं सबको बुला लो और जितना फ़ोन घुमाना घुमा लो फिर बाद में यह मत कहना कि मैंने तुम्हें किसी को बुलाने का मौका नहीं दिया